आप सुन रहे रेडियो नाइनटी 90.4 फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ नई बात आपको देने की कोशिश करते हैं और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ बीकानेर से मुकेश जी हैं और जोधपुर से आशा पांडे है जिनसे हम रूबरू पहले भी हो चुके हैं उनकी कविताओं का आनंद हमने उठाया है आज फिर से एक मौका मिला है हम हमें इन दोनों को वापस सुनने का तो आइए जैसे कि अब जून जुलाई का मास है सावन की पुवार है और जहां पर हम लोग कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है रक्षाबंधन आता है पंद्रह अगस्त आता है एक त्योहारों का जो बंच है इस जून जुलाई अगस्त के महीने में होता है पूरे साल में जितने त्योहार होते हैं उससे कई गुणा ज़्यादा इन दिनों में ये त्यौहार मनाए जाते हैं तो आइए सबसे अच्छी बात यह है कि कृष्ण लीलाओं की बात हम लोग करते हैं या कृष्ण प्रेम की बात करते हैं उसी की खास बातें आज हम लोग कृष्ण से जुड़ी हुई सारी बातें और कविताओं के माध्यम से हम एक आ, कोशिश करेंगे कि कृष्ण क्या है या कृष्ण किस तरह से अपने एक कॉमन मैन की तरह किस तरह से जीवन जिया है और वो एक अच्छे आ, प्रिंस प्रिंसेस होते हुए भी एक देवों के देव होने के बावजूद भी उन्हें लोगों ने कितना चाहा और किस तरह से उनका जो रूप स्वरूप है लोगों के बीच में अलग अलग रंग से अलग अलग जहां में जिस परिस्थिति में रहते थे वो उस परिस्थिति को भाप कर वो अपने रूप को बदल देते थे तो वही ऐसे ही कुछ कृष्ण लीलाओं की कृष्ण प्रेम की बातें हम लोग आज के इस शो में करेंगे और ख़ास कृष्ण और वक्तों की अगर बात ना करें तो कृष्ण की बात भी अधूरी रह जाती है तो आइए इन सभी बातों का हम जिक्र करेंगे आज के शो में तो आप सभी की तरफ से आशा पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है आशा पांडे जी से मैं सबसे पहले रूबरू करना चाहूंगा आपको बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई सभी श्रोताओं को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, बहुत बहुत बधाई देती हूं। कृष्ण जो हमारे बिल्कुल जनमानस लोक देवता की तरह जन जन में प्रचलित है जी तो उसके आगमन के दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं जय श्री कृष्णा, राधे राधे <laughs> जय कृष्ण राधे राधे मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद और कृष्ण ये जन्माष्टमी पर मैं भी सभी श्रोताओं को बधाई देता हूँ और कृष्ण का चरित्र तो इतना लुभावना है कि उससे मतलब उस सभी आकर्षित होते हैं बच्चे युवा वृद्ध सभी जो है जन्माष्टमी के पर्व के प्रति बड़े एक अलग ही आदर रखते हैं और रात्रि के बारह बजे तक जो है उसके जो जन्म का जो समय है वहाँ तक इंतज़ार करते हैं उस समय को जो है वो एक उसका आनंद लेना चाहते हैं तो ये बहुत सुंदर त्यौहार है बिल्कुल मुकेश जी ने सही कहा हाँ, कि अब बच्चे बूढ़े युवा स्त्रियां पुरुष को विभेद नहीं किया कृष्ण ने सबके साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखा कि बिल्कुल जैसे मित्र रहो तो हर जी, जी, जी, हर भक्त हर व्यक्ति उसे अपना मित्र समझता है और ईश्वर कम तो हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा खुल के भी मित्र के साथ रहते हैं इसलिए हम सभी देवी देवताओं में कृष्ण के साथ ज्यादा खुल अपनी बात कह सकते हैं उससे लड़ भी सकते हैं उसने स्नेह भी कर सकते हैं बच्चा भी है वो हर रूप में हमारे समक्ष रहता है जी आशा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुकेश जी आपने कृष्ण लीलाओं की और कृष्ण की जो बातें हैं वो आपने थोड़ी सी हमें झलकियों के रूप में बताया है तो आइए सीधे मैं आशा जी से जुड़ना चाहूंगा आपको और उन्होंने जो लिखा है कृष्ण जन्म पर दोहे हूं? से वो शुरू करेंगे रात तो अंजेरी अष्टमी जन्मा जब ईश्या संवर गए सब का कृष्ण के आगमन के साथ ही जैसे कंस का या दुनिया में जो संसार में भारतवर्ष में जो एक भय व्याप्त था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उनके आगमन के साथ ही दूर हो गया, दूर हो गया। जब वो आते हैं तो एक ऐसा डरावना माहौल रहता है कि बिल्कुल अंधेरी रात घना तूफान यमुना बिल्कुल उफान पे चल रही है और ऐसे समय में वो आके दुनिया को एक बड़ी जैसे कोई शांति व्याप्त हो गई है बिल्कुल तो हलचल से स्थिरता में आते है। तो एक घनाक्षरी रखती हूं मैं जी आ, उसी माहौल को देखते हुए दुब के विहक खक डर फैला पग पग दुब के विहक खर फैला पग पग हवा जोर शोर कर कांप रहे पार जात कल कल तान पर जमुना फान पर कल कल तान पर जमना फान पर नागन सिलग रही काली आंधी रात नागन सी रही काली आंधी रात मौन सारे तोड़ती सी सर पट दौड़ती सी मौन सारे तोड़ती सी सर पट दौड़ती सी बिजली की कड़कड़ घन पर सतु बिजली की कड़कड़ घन पर बरसत शुभ शुभ शुभ जन्म जन्म में थे बेला जन में मकी दिशाए सारी हुई जैसे पर भतु चमकी दिशाए जैसे हुई पर भतु बहुत ही खूबसूरत जो रचना है आपने हमारे सभी श्रोताओं को सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता इस वक्त जो है कृष्ण लीलाओं के बारे में कृष्ण जन्म के बारे में जानने की कोशिश करें होंगे और काफ़ी लोग जानते भी हैं समझते भी हैं लेकिन जब हर व्यक्ति अपनी भावों के साथ उसे प्रकट करता है तो वो एक अलग माहौल बनता है और एक अलग हमें समाबान देता है बिल्कुल उसी तरह आशा जी ने वो कृष्ण की जन्म लीला का जो रहस्य है वो हमारे बीच में रखा कि जैसे उनके आने से ही पूरे अंधकार मिट जाते हैं और एक हलचल जो है नया रूप जो है संसार में एक बदलाव का जो जिस तरह से लोगों की आस रहती है कि इस वैवाह स्थिति से इस अंधकार से इस डरावनी स्थिति को कहीं ना कहीं हमें समाप्त करना है इस भावना को लेकर लोग ऊपर की तरफ एक ताक लगाकर देखते रहते हैं और उस समय इनका आगमन होते ही वो सारे लोग अपने मनोभावों को समझ लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रकाश का फुहार आया है और सारे संसार में फिर से एक नई शांति एक नई चेतना आएगी इस भाव को लोगों के बीच में महसूस हो जाता है और वो लोग कृष्ण की स्वरूप को है वो समझने लगते तो आइए कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण और प्रेम का भी एक बहुत बड़ा समन्वय है जहाँ पर कृष्ण को सभी लोग प्यार करते हैं चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो सभी का कृष्ण के साथ एक दोस्ताना है एक प्रेम जो बना है उसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा प्रकाश डाले हमारे मुकेश जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे बचपन की एक याद दिलाता हूँ आप बचपन का समय जी मेरे पिताजी एक पुस्तक लेकर आए थे उसमें कृष्ण के जन्म से लेकर उसका उनके गीता ज्ञान सुनाने और महाभारत युद्ध तक का वृत्तांत उस पुस्तक में था हुँ, हुँ, हुँ. तो वो पुस्तक मैंने कई बार पढ़ी हुँ. क्योंकि मुझे कृष्ण का चरित्र इतना अच्छा लगता था हुँ, हुँ. कि उनके जन्म से लेकर उनके युवा युवावस्था और उनके जो बाल्यावस्था में जब वो गाय चराने जाते थे और कहीं ना कहीं से कोई ऐसा असुर या राक्षस जो है वहाँ गाँव में या लोगों को परेशान करता था तो उनसे किस प्रकार उन पर विजय प्राप्त करके उन राक्षसों को उन्होंने धराशाई किया उनको मृत्यु उनकी जो उनका उद्धार किया तो ये घटनाक्रम मुझे बहुत सुंदर लगता था और उसके पश्चात जो है उसका राधा के साथ जो संबंध बनता है एक इतना मधुर संबंध जो आज तक उस संबंध के बारे में मतलब न जाने कितने हमने गीत बनाए हैं कितने गाने बने हैं कितनी कविताएँ बनी हैं तो ऐसा मधुर संबंध दुनिया में कहीं नहीं है दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि राधा और कृष्ण के जो भी चित्र हैं अगर उनको गौर से देखें तो उनके उनके उनके जो नेत्र हैं उनके नेत्रों में कहीं भी किसी भी प्रकार का एक जिसको कहते हैं कि वासना युक्त जो दृष्टि है ना वो नहीं है इतनी पवित्र दृष्टि है दोनों बिल्कुल एक बच्चे जैसी मासूम दृष्टि कि उनको किसी आपस में किसी उनको एक दूसरे से कुछ चाहिए नहीं लेकिन वो साथ में हैं बस इसी बात की निश्चिंतता उनके चेहरे से झलकती है वो बिल्कुल वो है ही आत्मा और शरीर दो है वो एक वो आत्मा है उसमें एक हाँ, शरीर है एक दूसरे में खोए हुए हैं पास पास बैठे हैं लेकिन वो दृश्य इतना सुंदर लगता है की मैं मानता हूँ कि लगभग सभी घरों में राधा कृष्ण का चित्र अवश्य है ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तो ऐसा प्रेम प्रसंग है उनके जो प्रेम की घटनाएं हैं जी है। जी बहुत सुंदर है मुकेश जी बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा जी मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा और हमारे श्रोताओं के लिए कृष्ण और प्रेम पर जो कविता आपने लिखी है उसे ज़रूर सुनाइए कृष्ण और राधा के प्रेम पे तो मैंने क्या दुनिया के किसी कवि ने शायद कोई वंचित ही नहीं रहा चाहे उसने ने भी अगर उसने दस भी कविता लिखी होगी तो उसमें कृष्ण और राधा को उसने जरूर, जरूर समझने की कोशिश की होगी क्योंकि ये आ, है ही इतना सुंदर और अद्भुत भाव है तो इसको इससे वंचित रह के शायद कोई कवि कभी, कभी नहीं बन पाया बिल्कुल। तो एक इंद्रवरजा छंद है जो मैंने राधा का वियोग है जी जी। उसको समेटा है कि वो कृष्ण के बिना जरूर सुनाइए। कैसे महसूस करती है काना तुझे ये मुरली पुकारे फैली उदासी यमुना की जब कृष्ण राजा बनकर द्वारका चला जाता है और पीछे ग्वाल बाल सखे गोपियाँ और राधा का क्या हाल होता है उस समय शायद साहित, सभी साहित्यकारों ने सबसे ज़्यादा साहित्य इसी विरह को लेकर इसी, रचा इसी, है कि गांव के पत्ते नदियाँ पक्षी सब उदास हो जाते हैं है क्योंकि कृष्ण सबसे प्यार करता है कान्हा तुझे ये मुरली पुकारे पहली उदासी यमुना किनारे राधा खड़ी है पल बिछाए राधा खड़ी है पल बिछाए मेरे सखा क्यों इतना सताए मेरे सखा क्यों इतना सताए फिर आगे उसके दोस्त ढूंढते हैं ये गाल ढूँढे तुझको को यहाँ पे ये तो बता दो तुम हो कहाँ पे ये गाल ढूँढे तुझको यहा पे ये तो बता दो तुम हो, हो कहा पे प्यासी निगाहें भटकी हुई है आओ किसा से भटकी हुई है प्यासी निगाह क्या जी सकोगे हम को सता उनके दोस्त उनके सखे ग्वाल वो भी जानते थे कि कृष्ण भी नहीं जी पा रहा है वो भी उतना ही पीड़ित है पर वो छोड़ क्यों गया आधी रात में उन्हें और कृष्ण को यहाँ जो हो रहा था द्वारका में उसे संभालने के लिए जाना भी जरूरी था बहुत ही अच्छी जो कविता है आपने राधा का जो विराह है उस पर कविता आपने सुनाई है तो वह आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मानस पटल पर एक अलग जो सुकून है वो मिलता है और साथ ही साथ जैसे कृष्ण की अगर बात कहें तो बहुत सारी बातें उनके जीवन से जुड़ी हुई है जो हमारे सीधे जीवन के साथ जुड़ जाती हैं जैसे है। हमारे आम कॉमन व्यक्ति जब जीवन जीता है तो उसके पास अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशन आता है कभी दुख कभी सुख कभी हंसी कभी गम ये सारी सिचुएशन जो है जैसे प्रहर चार प्रहर होते हैं उसी तरह बदलते रहते हैं और व्यक्ति जो है इनसे जूझता है तो ऐसे में परमात्मा या कृष्ण को कहें हम लोग कृष्ण जो है एक इन सारे चारों पहरों में चारों रूपों में समन्वय बना के रखने का जो माध्यम है वो कृष्ण के माध्यम से हमें मिलता है उनके शब्दों से उनकी एक्शन से हमें पता चलता है तो मैं चाहूँगा कि अब मुकेश जी से जुड़ना चाहूँगा आप सभी को और बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ आप सभी लोग एन्जॉय कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कृष्ण पर बातें हो रही हैं और कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें मैं सुनना चाहूँगा और सबसे अधिक पॉपुलर कृष्ण इनकी इनकी क्यों क्योंकि पूरा जीवन ही आकर्षक है।, तो है लेकिन बाल अवस्था में उनका जो नटकटपना है वो कई भजनों में जो है दर्शित किया गया है कि मैया मोरी मैंने नहीं माखन खाओ न कई तरीकों से वो अपनी माँ को मनाई लेता है कि भाई आपने माखन नहीं खाया मा और फिर जब वो माँ क्या बिल्कुल पड़ोसन बिल्कुल और किसी वो सब शिकायतें करती है कि ये माखन खा जाता है और बाद में उसने सब बातों को एक्सप्लेन करके ये साबित कर दिया कि माँ ने भी कह दिया कि बेटा तुमने माखन नहीं खाया <laughs> और जब ये बात कहता है कि उसकी माँ कहती है तो वो कहता है कि माँ मैं नहीं माखन खाया <laughs> तो उसका जो ये सताना चंचलता, चंचलता, चंचलता जो है, वो इतनी लुभाती है कि मतलब वो, एक बच्चे को हम देखते हैं की बिल्कुल वो बच्चा होता है ढोर सा वो किसी को नहीं अच्छा लगता लेकिन चंचल बच्चा होता है तो जहाँ भी अच्छा बच्चा देखते हैं बिल्कुल देखो कृष्ण लग रहा है ना लग रहा है मिलाए जो है सबको लुभाती है इतना लुभावना मुझे मुझे से से बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी फील कर रहे होंगे कि कुछ बातें कुछ भाव उनके मन में भी उठ रहा होगा और मैं चाहूँगा कि जैसे कि बाल लीलाओं की बात आपने छेड़ी है तो बचपन की जो चंचलता है उस पर आपने कही है मैं आसाजी से जुड़ना चाहूँगा बाल लीलाओं के साथ साथ बचपन में भी लोगों को वो मदद करते थे जैसे कालिया नाग की बात कहते हैं बचपन की लीलाओं की तो मैं चाहूँगा कि वो किस प्रसंग से और क्या आप संदेश देता है थोड़ा सा बताइए कृष्ण की बचपन जो था बिल्कुल की एक नॉर्मल बचपन की तरह जीते थे लेकिन पता वो इस तरह रहते थे कि जैसे कोई भी समस्या सामने आ गई चाहे गोरव गोर्धन पर्वत उठाना है चाहे कालिया नाग को नाथना है चाहे पूतना है में वो अपने कभी कभी ईश्वर्य होने के वो भी व्यक्त करते थे भाव बहुत सामान्य व्यक्तित्व के अंदर रहते हुए भी जैसे कोई आम आदमी करता है ना कोई समस्या सामने आ जाती है और उसका मुकाबला करता है तो बिल्कुल हट के अपने दोस्तों के बीच में से और उसी तरह कि जैसे मैं भी तुम्हारी तरह आम ही हूं और ये समस्याओं का मैं सामना कर रहा हूं भी करना होगा ये बस जीवन के हर पल के लिए हमें उनकी जो, रहते थे उनका व्यक्तित्व तो हमें हर पल के लिए एक सीख देता है कि आपके जीवन में भी इस तरह बाधाएं आएगी आप सिर्फ ईश्वर को याद करते रहेंगे हे ईश्वर ये हमारी समस्या टाल दो तो टलने वाले नहीं है सामना आपको ही करना पड़ेगा इसी चीज को व्यक्त करने के लिए हो सकता है कि जैसे कि आपने कहा बहुत अच्छी बात आपने बताया कि एक कॉमन मैन जो है उसके पास बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन आती है और उस समय अगर कृष्ण जैसे कि कॉमन मैन की तरह बचपन की बातें अगर हमने देखी है तो उस जिस तरह से पिक्चराइज किया गया है उसमें देखते हैं कि पूतना आती है तो फिर वो भी ख़त्म हो जाती है और जैसे कालियानाग की बात बताते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है जैसे उनके पास क्या ऐसा था क्या ऐसा रहस्यमय चीज़ें हैं जो हमें वहाँ दर्शा आता है परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए मुकेश जी कृष्ण कृष्ण का जो जो है है है सबसे पहले तो तो मैं ये कि शब्द से शुरू होता है। तो क्र जो है, एक धातु का नाम बताया गया और कृष्ण का वास्तविक अर्थ जो है आकर्षण मुहूर्त उसको आकर्षण कहा गया है दूसरा उनको इतना आकर, नाम से ही आकर्षण है उनका चरित्र आकर्षण मुहूर्त है प्लस जो एक मानव जीवन की कलाएं बताई गई हैं जिनको सोलह कला कहा, गत, कहा जाता है गंभीरता रमणीकतामुक्ता चौसठ कलाए तो ये उस उनके अंदर संपूर्ण रूप से थी शत प्रतिशत प्लस और उनके अंदर एक विशेष गुण था कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे राम के लिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम लेकिन कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनका मुख्य आप देखें कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई अस्त्र नहीं उठाया बताते हैं लेकिन वास्तविक रूप से उन्होंने कोई प्रकार का अस्त्र उठा करके जो है साथ में करते नहीं किया, किया, किया।, किया। उन्होंने बड़े दिमाग से लड़ा जो कुछ लड़ा, सक, एक अहिंसक मानसिकता के व्यक्ति थे तो ये सब विशेषताएं थी इसलिए उनको नेक्स्ट टू गॉड भी कहा जाता है कि परमात्मा के बाद अगर किसी का नाम है तो वो श्री कृष्ण का नाम है ये विशेषता मैं उनके अंदर देखता हूँ मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोता भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से मनन चिंतन कर रहे होंगे उनके मन में भी कुछ इस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे होंगे तो आइए आगे बढ़ते हुए आशा जी से मैं जोड़ना चाहूँगा एक बहुत ही सुंदर गीत वो हमारे श्री कृष्ण जी पर तो हजारों गीत लिखी हुई है तो मैं चाहूँगा कुछ चंद गीतों का आनंद हमें जरूर हाँ, करना है जी उनप कुछ दोहे घनाक्षरी और उनके यहाँ तक कि जिन जिनने कृष्ण से प्रेम किया उनपे भी लिखे हैं मैंने और ऐसे में मैं राजस्थान की मीराबाई को कैसे भूल सकती हूँ जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण की भक्ति को एक अल, अलग आयाम स्थापित कर दिए शायद उनके आ, मुकाबले राधा जी भी कहीं पीछे रह गई पीछे और वो राधा और मीरा नाम साथ में आने लग गया तो कलयुग में भी इस तरह के कृष्ण के चाहने वाले हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल कृष्ण को आत्मसात कर लिया खुद को ही अपने अंदर ही महसूस किया और पल पल महसूस किया तो मीराबाई तो कोई बहुत पुराना वहा चरित्र भी नहीं है बिल्कुल हमारे पाली जिले में कुड़की गांव में पैदा हुई थी थोड़ा सा एक मीराबाई पे भी जब कृष्ण का नाम आता है तो मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं कहीं कृष्ण जी ही वापस खुद ही प्रकट हुए हैं मीरा बाई के रूप में तो एक उनके चरित्र पे भी थोड़ा सा कि वो हमारे पाली जिला है जो राजस्थान का कुड़की ग्राम में तो उनके यहाँ वो पैदा हुई थी और बच्चे बचते नहीं थे तो मीर साह से उन्होंने मांगी थी मजार पे दुआ मांगी थी कि हमारा बच्चा बचेगा इस बार तो नाम मीरा रखेंगे उनके माता पिता ने तो इस तरह उनका नाम मीरा पड़ा और जब वो बिल्कुल छोटी थी तो उनके दादाजी थे जो मेरता के राजा तो उन्होंने कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे तो वो हमेशा ये देखते थे कि ये इतनी पूजा करते हैं कि इनको खिलाए बिना खाते नहीं या इनको नहाए बिना नहाते नहीं सारा काम इनका करके एक बच्चे की तरह उनको रखते थे तो दादाजी कभी इधर उधर जाते तो मीराबाई को काम दे जाते थे और मीरा बाई उनमें इतनी आसक्त तो हो गई एक कोई बारात निकल रही थी तो उन्होंने पूछा था बहुत छोटी सात साल की थी तो मम्मी मेरा दूल्हा तो उन्होंने ऐसे मजाक में टालने के लिए कह दिया तेरा दूल्हा ये कृष्ण जी के सामने हाथ करके और वो सचमुच उस दिन से उन्हें अपना दुल्हा ही मान बैठी उसके बाद शादी भी की थी उनकी उदयपुर में चित्तौड़ जिले में हुई थी तो उसके बाद नहीं उन्होंने अपने पति से भी कह दिया कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा तो जो है वो कृष्ण है इतनी डूबी कि उससे बिल्कुल आत्म साक्षात्कार कर हुआ उनका कृष्ण का कि लास्ट में भी जब वो प्राण त्यागे उन्होंने तो कृष्ण में ही समावित हो गई थी द्वारका में ऐसा पढ़ने में आया है तो मीरा किस तरह मीरा को भी इतना आसान नहीं था कलियुग में भी कृष्ण से प्यार करने पर भी उनको बहुत पहुमत लगी उन पर बहुत सारे कलंक लगे उन पर उनके जो देवर थे राणा जी उन्होंने नाग भी भेजे पिटारी में जहर भी दिया तो वो भी अमृत हो गया कृष्ण ने अपना जो दिखाना था परिचय और चमत्कार वो मीराबाई के समय भी दिखा है कि मीराबाई झरने के साथ उनकी मूर्ति को कृष्ण जी की मूर्ति को राणा जी ने झरने से फेंक दिया था चित्तौड़ में किले से नीचे तो वो मूर्ति के साथ कूद गई पीछे और वो उसी मूर्ति को लेकर फिर वो राजस्थान छोड़ के गुजरात निकल गई थी तो वो फिर मीरा जी तो इतनी उसमें आसक्त थी कि वहां जाकर भी अपनी बिल्कुल दीवानगी में नाचना गाना सब दिन कृष्ण के भजन पद और तब शायद छंदों का इतना ज्ञान भी नहीं होता था लेकिन आज भी हम उनके छंद पढ़ते हैं तो एक एक छंद पूरा पूरे मीटर में होता है उनका एक छंद एक शब्द भी इधर उधर नहीं होता है जिन छंदों चंद, छंदों को हम अब पढ़ के सीख रहे हैं वो छंद को बिना पढ़ा चाह के वो गा के लिख लेती थी तो एक कहीं ना कहीं बहुत हस्ती थी मीरा बहुत बड़ी तो मैं उनको भी नमन करती हूँ राजस्थान की इस धरती से तो मीराबाई पर एक घनाक्षर सांस सास मधुमास पल रही एक आस आस सांस सांस पल रही एक निज निज रंग, रंग रंग गई। तज रंग, दिया, रंग रंग दिया दिया गई खान पान छोड़कर खान पान छोड़ कर नाते सारे तोड़कर मुरझाई बेल जैसे पीत रंग रंग गई मीराबाई के जब वो बिल्कुल के उसमें वियोग में पीली पड़ जाती है खाना पीना छोड़ देती है तब लगती हूँ खान पान छोड़कर नाते सब तोड़कर मुरझाई जैसे पीत रंग रंग गई। डूब डूब खुद में ही सुध बुद बिसरा के बावरी से हुई देखो प्रीत रंग रंग गई बावरी से हुई देखो पीत रंग रंग गई एक प्रेम पाख के पीछे पूरी जिंदगी समर्पित कर दी प्रेम पंख धार कर दुनिया को पार कर प्रेम पंख धार कर दुनिया, दुनिया को, को पार, पार कर, कर लड़ मुसीबत संग जीत रंग रंग गई, गई। बहुत लड़ मुसीबत संग, संग जीत रंग रंग, रंग गई तो कृष्ण का चित्व तो बड़ा महान है इसलिए इतना आकर्षण है उनके आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया हमें और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि कृष्ण और मीरा कृष्ण और भक्तों की अगर बात करें मीरा जी की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो उनकी कहानी हम लोग सुनते हैं तो एक कृष्ण प्रेम की जो धारा है उनके जीवन से बहती हैं जो हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और जैसे कि दोस्ताना भी कृष्ण का बहुत रहा है और उसमें खास हमारे सुदामा जी को याद करते तो मैं चाहूँगा मुकेश जी सुदामा और कृष्ण की दोस्ताना की कुछ बातें हमें जरूर सुनाइए कृष्ण और सुदामा तो सहपाठी रहे हैं जी ऐसा आता है कथा में हुँ, हुँ, हुँ, तो जब दोनों प्रौढ़ हो जाते हैं युवा हो जाते हैं तो सुदामा बहुत गरीबी का जीवन जीते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उनको कृष्ण से कुछ सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है हुँ, हुँ, हुँ. तो अपने घर से निकलते हैं तो आ, उनकी पत्नी जो है उनको दो मुठ्ठी चावल देकर रवाना करती है और वो जब कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में होते हैं और कृष्ण उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं क्योंकि वो सहपाठी रहा है बाल अवस्था का मित्र रहा है लेकिन जो सुदामा की जो पोटली होती है वो बार बार जो है वो ऐसे सामने आ जाती है तो उसको वापस वो छिपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो वैसे भी आर्थिक रूप से इतने सम्पन्न नहीं थे और अपने आप को सोच रहे होंगे कि मैं इस ये पोर्टली जो है बार बार इनके सामने आ रही तो कृष्ण ने अनायासी पूछ लिया कि क्या है इसमें तो संकोचवश उन्होंने बताया तो कृष्ण ने उसी पोर्टली में से कुछ चावल निकालकर खाए और कहते हैं कि उसके पश्चात जो है सुदामा की जो एक दरिद्रपन है वो समाप्त हो गया तो ये उनके आपस का एक इतना अच्छा दोस्ताना था कि भुलाया नहीं जा सकता जी, जी जी आज जी, तो कोई दोस्त खुद बड़ा बन जाए और गरीब दोस्त मिलना है तो उसे पहचानने से इनकार है ये हमें कहीं ना कहीं एक समानता का भाव प्रकट करने के लिए संदेश देता है जहाँ पर एक राजा हो या फिर एक रंग हो या एक आम आदमी हो लेकिन दोनों में समन्वय है क्यूँकी दोनों भी ईश्वर के संतान है तो वहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और हो सके हम एक दूसरे को हेल्प करने की जो भावना है इससे प्रकट होता है और यह मैसेज बहुत ही अच्छा हम सभी को आ, देखते हुए सुनते हुए समझते हैं लेकिन इसको शायद आज के समय में इसे अपनाते आ, नहीं है जो हमें अपने जीवन में सचमुच इसे अपनाना चाहिए ताकि हमारे इक्वेलिटी जिसको कहते हैं सरकार भी कहती है सब समान भाव से रहना चाहिए तो वो भाव एक्चुअली कृष्ण के दोस्ताना में पता चलता है और इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में अपनाना है जहाँ पर राधा और कृष्ण के बारे में कुछ और कहना चाहूंगा कृष्ण को तो सब प्यार करते हैं लेकिन राधा की जो विरह है विरह वेदना है वो मैं आपके साथ बांटना <laughs> <सुन्तों के> साथ <laughs> जी ए, कुछ पंक्तियाँ लिखी है मैंने जी कान्हा तेरी याद में सुध बुद्ध खो बैठी हूँ कान्हा तेरी याद में सुध बुद्ध खो बैठी हूँ अपने मन को प्रेम का रोग लगा बैठी हूँ सखिया हुई बेचैन राधा को क्या हुआ है किसकी याद में ये मुखड़ा उतरा हुआ है सारी दुनिया को ही तेरी याद में भूली हूं वो कान्हा मैं तेरे संग प्रेम का झूला झूली हूं बांसुरिया बजाकर तूने घायल कर डाला बांसुरिया बजाकर तूने घायल कर डाला एक तेरे ही प्रेम ने मुझे पगली बना डाला अब तुम ही करो कोई इसका उपचार अब तुम ही करो इसका कोई उपचार ये रोग मिटेगा कैसे थोड़ा तो करो विचार तुम बिन ये सुना जीवन जी नहीं पाऊंगी कृष्ण इतना आकर्षक है कि उसके बिना किसी का भी जो उसे प्रेम करता है तो उसके बिना रह नहीं पाता तो राधा कहती है कि तुम बिन ये सुना जीवन जी नहीं पाऊंगी तुझसे जुदाई का जहर में पी नहीं पाऊंगी ओ कान्हा तेरी याद मुझे बहुत तड़पाती है बेसुध सी रहती हूं और नींद नहीं आती है और अंत में दो पंक्तियों में मैं समाप्त करूंगा राधा कहती है कि तेरे प्यार में ओ कान्हा अंखिया मेरी रोती तेरे प्यार में ओ कान्हा अंखिया मेरी रोती आओ मेरे जीवन में बनकर मांग का मोती क्या बात तो ये राधा का इतना उसके प्रति आकर्षण है इतना प्रेम है जो मैंने इन पंक्तियों में व्यक्त किया आपको सुनकर के एकदम से एक वो बन गया है दोहा कि बरसाने री राधिका गोकुल का, गो का घन बरसाने की राधिका गोकुल का, गो का घन ऐसी पावन प्रीत थी किया को धाम और कृष्ण भी ऐसी पावन प्रीत थी किया वृंद को धाम वृंदावन को धाम बना दिया बिल्कुल उनके बिल्कुल। प्रेम ने तो पूरी दुनिया उमड़ती है कृष्ण ने भी राधा को निराश नहीं किया कृष्ण ने भी राधा के लिए कुछ कहा तो वो भी मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा गीत के रूप में तेरा बन के रहूँ मै राधा तेरा बन के रहूँ मेरा दा याद तेरी इस दिल से न जाए एक तू ही मेरे दिल को भाए जन्म जन्म तेरे संग रहने का कर लिया मैंने इरादा wow. बन के रहू मेरा धा तेरा बन के रहू मेरा धा नैन झरोखे में तुझको छुपा कर नैन झरोखे में तुझको छुपा कर अपने दिल में तुझको समा कर प्यार लुटाऊ गाजी भर के प्यार लुटाऊ भर के करता हूं तुझ सेवादा बन के रहूं मैं राधा तेरा बन के रहूं मैं राधा अंतिम पंक्तियां हैं hmm. आ तेरी मैं मांग सजाऊं जन्म जन्म तुझ को ही पाऊं hmm. तुझको अपने तुझको दिल की रानी बनाकर बन जाऊं तेरा राजा बन के रहूं मैं राधा तेरा वाँगा। बहुत अच्छी एक मुझे भी कुछ चार पंक्तियाँ याद आ गई बिल्कुल इसी भाव की जो कृष्ण जी कहते हैं कि फिर से गाएंगी ये कोयल होंगी फिर से बरसाते मन चौखट पर अगवानी में दीप चलाएंगी रातें मधुर मिलन की घड़ियाँ लेकर सुन राधा फिर आऊँगा फिर चमकेगा चांद गगन में सुधा सिक्त सी सुन बातें फिर से गाएंगी ये कोयल होंगी फिर से बरसाते तो बिल्कुल कृष्ण जी राधा जी को सांत्वना देते हैं तो ये निकलती है चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा सुंदर जो प्रेम की रसधार है कविताओं के बीच में वो हम महसूस कर रहे हैं आशा करता हूँ हमारे श्रोता भी इसका आनंद उठा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम कृष्ण पर बात करते हैं तो शायद ये बातें खत्म नहीं होगी क्योंकि वैसे देखा जाए अगर थोड़ा सा साक्षी होके बड़ा अच्छा लगता है कि कृष्ण एक कॉमन मैन की जीवन शैली को जरूर एक्सप्लेन जरूर कर रहे हैं लेकिन उनका जन्म भी बड़ा अलौकिक और दिव्य है क्योंकि एक व्यक्ति का जन्म किस तरह से जेल में होता है जेल में किसी का जन्म होता है कि ये भी चीज़ें अपने को सोचने में डाल देती हैं तो कहीं ना कहीं एक अवतारी पुरुष का जो रूप है वो हम उनके अंदर देखते हैं जो सब चीज़ें करते हुए भी इन सभी चीज़ों से बिल्कुल अलग है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हुए आ, मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर भजन का आनंद उठाते हैं कृष्ण भजन का उसके बाद फिर ते हैं आप सुना है हैं रेडियो मोदन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो देखो देखो ये गरीबी ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ मेरे बचपन का यार है यही सोच कर मैं आस करके आया हूं अरे द्वार पालो से कह दो अरे द्वार पालो उसका नैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया कि माँ गरीब आ गया माँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है महल करीब आ गया है अरे द्वार कन्हैया से कह दो के दर पैसे मोहन से जाकर के कह दो तुम इकबार मोहन से जाकर के कह दो के मिलने सखा बद नसीबा गया है मिलने सखा बद नसीबा गया है हाँ, अरे द्वार कन्हैया से कह दो के दर पे हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम लोग कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो कृष्ण की कई विधाओं के अंदर हमने एक अलग अलग रूप देखा है और जहां पर मैनेजमेंट की बात आती है आज के वर्तमान समय में लोग कॉपरेट सेक्टर में काम करते हैं और मैनेजिंग चीज़ें जो है मैनेजमेंट की बातें करते हैं तो वो कृष्ण की एक अपनी अलग नीति थी जिसको हम लोग उनकी कहानियों में उनके जो बातें हैं जब करते हैं तो हमें सामने आके पता चल जाता है कि जिस तरह से एक युद्ध की बात आती है गीता की बात आती है तो मैं कृष्ण मुकेश जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को गीता और कृष्ण के बीच में जो समन्वय है वो क्या चीज़ है वो थोड़ा सा बताइए महाभारत की कथा में यही आता है कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और गीता का ज्ञान जो देने का स्थान है वो एक युद्ध का स्थान है वर्तमान परिपेक्ष में हम देखें तो गीता के ज्ञान की आवश्यकता केवल अर्जुन को नहीं है हर प्राणी को है, हर इंसान को है क्योंकि वर्तमान समय हमारा जीवन ही एक महाभारत का युद्ध बन चुका है हम देखते हैं परिवारों में आपसी मनमुटाव है देश के अंदर कुछ पार्टियाँ हैं तो उनका आपसी मनमुटाव है तो हर जगह हम एक प्रकार का मनमुटाव मतभेद मनभेद देख रहे हैं और यही जो है हमारे जीवन में दुख और अशांति का कारण है और गीता को अगर हम थोड़ा गहराई से उसका अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि उसमें जिस प्रकार के युद्ध की बात कही गई है वो एक मनोयुद्ध है हमारे मन के अंदर जो एक प्रकार का युद्ध चल रहा है जिसमें हमारे हाँ, अंदर अंदरों से युद्ध शुद्ध विचार भी हैं और अशुद्ध विचार भी हैं उनका आपसी जो युद्ध है उसमें जिसकी विजय होती है वैसा ही हमारा जीवन बनता है यदि हम अशुद्ध विचारों को प्राथमिकता देते हैं जिसके अंदर जो प्रभावित किस्से होते हैं पांच विकारों से प्रभावित होते हैं काम क्रोध लोभ मोर और अहंकार यदि इन ए, इन विकारों से प्रभावित होकर हम कुछ कर्म करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दुख अशांति पीड़ा कष्ट क्लेश बीमारियां सब कुछ लाते हैं और यदि हम अपना कर्म एक आत्मिक गुण कहें कि आत्मा के जो गुण हैं ज्ञान शांति पवित्रता प्रेम सुख आनंद और शक्ति इन गुणों के आधार पर अगर हम कर्म करते हैं तो वो हमारे जीवन में सुख शांति सब कुछ लेकर आते हैं समृद्धि लेकर आते हैं तो मूल रूप से जो गीता का ज्ञान जो दिया गया है वो केवल इन दो जिसको कहें आसुरी संपद और देवी संपद इनके आपस का मनोयुद्ध है जिसके बारे में संपूर्ण गीता के अंदर बताया गया है जी मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं यही बात आशा जी से भी सुनना चाहूँगा आशा पांडे से गीता और कृष्ण का समन्वय क्या है वो थोड़ा सा बताइए जी गीता और कृष्ण का समन्वय है कि कृष्ण गीता के माध्यम से संसार में व्याप्त सभी बुराइयों का देखकर उसको आंखें बंद नहीं कर लेनी है बल्कि उनका सामना करना है उनको समाप्त करना है यही उनके जो हमारे मन में विकार हैं वो सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं। और हुँ. ये गीता के माध्यम से यही चीज बताई जा रही है कि हमें इन विकारों से लड़ना है चाहे वो छल है द्वेष है हिंसा है नफरत है।, है ये धीरे धीरे ये मानव ने अपने ऊपर ले लिया कि कृष्ण का युद्ध एक वो ये सारे युद्ध कहीं ना कहीं एक अच्छाई की बुराई से लड़ाई और फिर अच्छाई की जीत यही है सारे जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हैं वो सब यही चीज बताते हैं कि आपको बुराई पर विजय पानी है बुराई को समाप्त करना और हर बुराई से आपको लड़ना है और उसको जड़ से मिटाना है लेकिन हम सिर्फ एक व्यक्ति जो हमारे सामने आदमी है उसको अपना हम, दुश्मन हम रिश्तेदारों को अपने साथियों को वो दुश्मन नहीं है कि वो नहीं दुश्मन है।, है उसके अंदर व्याप्त जो विकार है या हमारे अंदर भी जो विकार व्याप्त है वो हमारे दुश्मन हैं हमें उनसे लड़ना है और उनको समाप्त करना होगा तो गीता का ज्ञान संसार में बहुत ये भी है कि कोई अगर निर्बल बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है और बहुत उसका शोषण हो रहा है तो उस निर्बल को भी उसका कि भाई आप उठो सामना करो मुकाबला करो और जीवन पथ पर आगे बढ़ो आप कुछ ले नहीं जाओ आप मसले नहीं जाओ सबको बराबर हक मिले गीता ये चीज़ भी कहती है सबकी समानता है विश्व में गीता ये भी कहती है गीता प्रेम भी बताती है कि मानवता बनी रहे प्रेम बना रहे और गीता ये भी संदेश देती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो आपके सामने आएगा और आपका मुकाबला करेगा इसलिए आप इस संसार को पूरा एक परिवार समझें और सबके किसी का हक नहीं छीनें किसी को कष्ट नहीं दें किसी के साथ आप उसके भावों से खिलवाड़ नहीं करें ये चीज गीता बताती है लेकिन बहुत सं बहुत संकीर्ण विचारधारा करके हमने मनुष्य को किया बस इसी से सामना करना है इसको लड़ना है और ये आपका दुश्मन है इसका मुकाबला दुश्मन कोई एक नहीं होता दुश्मन तो हमारे अंदर भी बैठे हैं हमारे मन के अंदर भी बहुत सारे दुश्मन <laughs> बैठे हैं उनसे भी लड़ना है हमें उनसे भी मुकाबला करना है आशा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुकेश जी आपसे बातें करके आप दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने शब्दों में गीता और कृष्ण के समन्वय को बताया आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा गीता और कृष्ण की अगर बात हम लोग करते हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कृष्ण के अवतरण से ही गीता की शुरुआत हो जाती है ऐसा मुझे लगता है और, और सामना ही नहीं कर पा रहा था हुँ, हुँ, हुँ. तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर ने इसी कि चलो अब संसार में जब और वो वो कहता भी है की जब जब पाप बढ़ेगा इस धरती पर तब मैं आऊंगा तो ये बहुत ही अच्छा हम लोग ये सक, ये सोच सकते हैं कि कृष्ण को अगर हम एक अवतारी ईश्वर का अवतार शक्ति कह सकते हैं या एक अवतारी पुरुष है जो ईश्वर की शक्ति को अपने साथ ले के लोगों के बीच में आ रहा है आम बिल्कुल, आम बिल्कुल तरीके से, तरह, से आया है आम, क्योंकि, तरीके आ, के आम जन को अपने ये जीवन ये बताना चाहता है कृष्ण की हर जगह मैं खड़ा नहीं रहूंगा हर जगह ईश्वर तुम याद करते हो जहाँ कहीं भी अटक जाते हो हे भगवान हे भगवानी नहीं तुम्हे ये हे भगवान खुद बनना है और तुम्हें सामना करना है इस संसार में दो चीजें हो सकती हैं हाँ। बहुत ही अच्छी बात निकल के आ रही आशा जी मैं सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है आपको कि दो चीजें हैं हे अर्जुन या हे कृष्ण जब आती है बात ये शब्द हुँ। से हुँ। कि आपको जो परिस्थितियाँ है जो सिचुएशन है उसको उनको हैंडल करना, हैंडल करना है हाँ। लेकिन हैंडल करने के लिए कैसे हैंडल करोगे वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसको हैंडल करना आपको है लेकिन शक्ति मेरे से लेना है ईश्वर से, शक्ति, शक्ति तो उस... से और लेकिन हैंडल उस हमें का दुरुपयोग भी नहीं होना कल्याण हाँ बिल्कुल कल्याण के अर्थ में ईश्वर यही चाहता है की इस सृष्टि क्योंकि हम सब उसके बच्चे किसी को कष्ट नहीं देना चाहता वो ये चाहता कि मेरे सब बच्चे आपस में मिलजुल रहे प्रेम से रहे पात भेद विभेद ऊंच नीच वो नहीं चाहता क्योंकि हम उसी के बच्चे, बच्चे हैं सारे तो लेकिन हम बच्चों ने कितना हाँ। अपने आप में एक वो विद्वेश पैदा कर लिया है ये उस धर्म का ये उस धर्म का सब चीजें हद में चली गई हैं तो उन सारे को पार करके हमें किसी तरह से एक कॉमन मैन की तरह जीवन जीना है और ईश्वर की हम सभी संपदा है संपत्ति है हम बच्चे है उसके और हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है ये जो सीख है गीता के माध्यम से कृष्ण के द्वारा हमें मिलता लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को जिस तरह से बड़ा चढ़ा कर पिक्चराइज किया गया है या चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें देखने के बाद भी कहीं ना कहीं वो हमारे मूल जीवन के जुड़े हुए कुछ छोटी छोटी परिस्थितियां हैं उसको उस रंग से उस रूप से बताया गया लेकिन मूल तो यही है कि फिर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हमारे बीच में आता है तो हमें उस परमात्मा को समर्पित करते हुए उनसे शक्ति लेना है और सामना हमें खुद को ही करना, करना है और सामना करते हुए शक्तियों का प्रेजेंटेशन है वो होता है, मुझे हाँ, पहले है। तो धैर्य देते हैं हाँ, हाँ, जब भी आता, हाँ, तो धैर्य रखे विकट परिस्थितियों में आदमी सबसे पहले अपना धैर्य छोड़ता है और धैर्य जैसे ही छोड़ता है ना उसका दिमाग काम करना काम करता है उसको सूझता नहीं है की अब मैं जो निर्णय क्या लू उचित या अनुचित भूल जाता है आदमी सही बात तो सबसे पहलेश्वर यही कहता है कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने धैर्य को नहीं छोड़ें क्योंकि धैर्य ऐसी चीज है जो आपको हर विकट परिस्थिति से उबार लेता है तो बिल्कुल संभव ही नहीं है की हम किसी भी परिस्थिति का सामना आदमी व्यग्र मन से चिंतित मन से दुखी मन से कैसे किसी चीज का सामना कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग जैसे बातचीत रही तो ये शब्द कितने सुक, सुक दे रहे, दो चार शब्द ही है वो कितनी क्षण भंगुर है कुछ भी हमारे साथ नहीं जाती है हम ये चीज जानते हैं सही बात की हम सब कुछ यही छोड़ के बिल्कुल खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं इसके बावजूद आदमी अपने जीवन में बिल्कुल न खुद चैन से जीना चाहता है सुकून से जीना चाहता है ना और किसी को जीने देना चाहता है बड़े देश देखो तो वो आपस में लड़ रहे हैं सारे देश वो एक दूसरे की सीमाओं में बढ़ रहे हैं ये कर रहे हैं तो येगा ये वक्त हो गया इजाजत का मैं चाहता हूँ की अब जाते जाते मैं हमारे सभी श्रोताओं से श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा की आज का ये सेशन में आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जिस तरह की कृष्ण लीलाओं की बात या कृष्ण की बात गीता की बात कृष्ण धर्म की बात या फिर कृष्ण दोस्ताना या कृष्णा मीरा की बात हमने बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी के साथ चर्चा में हो हो हो या रसखान कोई भी बहुत सारी हो और भी पूरा दिन भी कम पड़ेगा हाँ। हमें इस चर्चा में अगर और भी जी, जी। हम लोग व्यक्त करेंगे लेकिन समय की सीमा है और हम यही पर संपन्न करना चाहते इस कार्यक्रम को और जाते जाते मैं कहूँगा एक छोटा सा मैसेज जरूर आप दोनों दे मुकेश जी सबसे पहले आप एक मैसेज दें हमारे श्रोताओं को मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि गीता का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है गीता का ज्ञान आत्मसात कर उसको कर्म और व्यवहार में लाने के लिए है जैसे जैसे हम उस ज्यान, इस ज्ञान को कर्म और व्यवहार में लाएंगे वैसे वैसे उसका परिणाम भी हमें मिलना प्रारंभ हो जाएगा लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा धैर्य की आवश्यकता जैसे आशा पांडे जी ने कहा कि आपको धीरज नहीं खोना है तो हम अगर एक इस ज्ञान के पथ पर चलते हैं तो निश्चित रूप से जो उस पथ पर जो भी बाधाएं हैं वो तो हमें ही उसका सामना करना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो आवश्यकता है कि हमें इस ज्ञान के आधार पर गीता के ज्ञान के आधार पर अपना जीवन बनाने की उसके आधार पर अपना कर्म व्यवहार करने की ताकि हमारा जीवन सुखी और समृद्ध हो यही मैं सभी श्रोताओं से कामना करता हूँ धन्यवाद अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप भी एक मैसेज ज़रूर दें जी बिल्कुल मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि कैसी भी परिस्थितियाँ हो आपको क्रोध में नहीं आना है आपको संयम नहीं खोना है और आपको आसपास में एक ऐसा सात्विक माहौल पैदा करना है एक ऐसा पॉजिटिव माहौल पैदा करना है जिससे कि आपके अड़ोस पड़ोस में भी आपको लगे कि हाँ ये कृष्ण हमारा कृष्ण यह है जो हमें हर समस्याओं से उभारता आप अपने आस के बुजुर्गों की मदद कीजिए आप अपने आसपास के बच्चों की मदद कीजिए जितना आप कर सकते हैं हर आदमी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता लेकिन कुछ तो हम कर सकते हैं ना हम दस बीस पचास लोगों के लिए तो काम कर सकते हैं ना बिल्कुल समर्पण भाव से तो वो समर्पण हमारे अंदर हो और हम सबको कुटुंब माने पूरे विश्व को मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है यही गुजारिश है अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूंगा कि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर चौरानवे 14-15, 14-15 इस नंबर पे मैसेज करके अपना नाम लिख के आज का ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा जरूर हमें मैसेज कीजिए आपका मैसेज पढ़कर हमें भी सुख मिलेगा तो धन्यवाद शुक्रिया मुकेश जी को और आशा पांडे जी को कि आकर इतनी अच्छी बातें हमारे साथ जाएंगे धन्यवाद तो नमस्कार श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में फिर रूबरू होंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो मस्कर आते छोटी